माने उसे प्रसाद देकर कहा खाओ बेटी कितनी दुबली हो गई हो शरीर में कुछ नहीं रहा विदा लेते समय सुधीरा दीदी ने माँ से कहा अब पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे भेंट होगी माँ ने कहा मैं जल्दी ही लौटूंगी तुम राधु की शादी में मत जाना सुधीरा दीदी चुप रहकर बोली आज आती हूँ माँ माँ आशीर्वाद देकर कहा मेरे लौटने पर फिर आना माँ के गांव से लौटने के बाद एक दिन मैंने और सुधीरा दीदी ने शाम को माँ के घर जाकर उनके दर्शन किए सुधीरा दीदी ने कहा माँ आपका रंग बहुत काला हो गया है और आप दुबली हो गई हैं माँ ने कहा हमारा गांव खेतों का गांव है ना, इसीलिए वहाँ रंग काला हो जाता है और फिर परिश्रम भी बहुत करना पड़ा शिस्टर निवेदना ने आकर माँ को प्रणाम किया और बैठ गई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 आहा क्या सरल विश्वास है मानो साक्षात देवी हो नरेंद्र स्वामी जी के प्रति कितनी भक्ति है उसने इसी देश में जन्म लिया इसलिए यह सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर मन प्राण से उसका काम कर रही है कैसी गुरु भक्ति है और इस देश के प्रति उसका कैसा प्रेम है शिष्टर दार्जिलिंग जाएंगी यही बात माँ से बता रही हैं राधू के आने पर माँ ने उससे कहा राधू दीदियों को प्रणाम करो सुधीरा दीदी ने कहा नहीं नहीं रहने दो वह क्यों हम लोगों को प्रणाम करेगी माँ ने कहा तुम लोग दीदी हो तुम लोगों को प्रणाम क्यों नहीं करेगी एक ब्रह्मचारी ने आकर माँ से कहा कि भक्त लोग प्रणाम करना चाहते हैं उन्हें आने को बोलो कहकर माँ एक चादर से शरीर ढककर बैठ गई यथा समय में हम लोग माँ का आशीर्वाद लेकर घर लौटी एक दिन सिस्टर निवेदिता ने हम लोगों से कहा माँ आज हम लोगों के स्कूल में आएंगे, तुम लोग सब खूब आनंद मनाओ सुबह के बदले शाम के चार बजे माँ की गाड़ी आई साथ में राधु, गोलाप माँ आदि थी माँ के गाड़ी से उतरते ही सिस्टर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर पूजा कक्ष के बरामदे में बैठाया माँ के चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए हम लोगों के हाथों में उन्होंने फूल दिया लड़कियों के पुष्पांजलि देकर आंगन में खड़ी होने पर सिस्टर ने एक एक कर सभी का परिचय दिया मां ने लड़कियों से गाना गाने को कहा लड़कियों ने गाना गाया और एक कविता सुनाई सुनकर मां ने कहा सुंदर कविता है तत्पश्चात मिठाई का प्रसाद बनाकर हम लोगों को देने को बोली कुछ देर पश्चात सिस्टर माँ को लेकर सभी कमरे और लड़कियों के हाथ के काम आदि दिखाने लगी मां ने देखा और आनंद प्रकट करते हुए बोली लड़कियों ने अच्छा सीखा है बाद में मां को विश्राम के लिए सिस्टर अपने कमरे में ले गई जिस समय सिस्टर निवेदिता का देह त्याग हुआ उस समय सुधीरा दीदी खूब बीमार थी उनके लिए मां बहुत चिंतित थी वे कहती ठाकुर क्या सुधीरा चली जाएगी उसका कितना काम बाकी है मां कहती और रोती जाती श्याम पुकुर की बुआ से मां ने कहा बेटी तुम एक बार सुधीरा का समाचार ला सकती हो आहा वह बहुत बीमार है उनके राज़ी होने पर मां ने उनके हाथ में ठाकुर का चरणामृत तथा अनार आदि देकर कहा यह सब उसे देना और उसका समाचार मुझे देना कि वह कैसी है मैंने उसके लिए ठाकुर को तुलसी चढ़ाई है सुधीरा दीदी के निरोग होने पर मैं उनके और सिस्टर क्रिस्टिन के साथ एक दिन शाम को माँ के घर गई आरती के बाद हम लोगों के प्रणाम कर बैठते ही माँ ने सुधीरा दीदी से कहा बेटी अच्छी हो गई सुधीरा दीदी ने कहा बहुत कुछ रोग दूर हो गया है फिर भी वह सावधानी बरत रही है माँ ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी खैर जो हो ठाकुर की कृपा से बेटी तुम अच्छी हो गई एक तो निवेदिता चली गई और तुम्हारी बीमारी सुनकर सोचती थी सुधीरा के चले जाने पर स्कूल कौन चलाएगा सिस्टर क्रिस्टिन को लक्ष्य कर आहा ये दोनों एक साथ रहती थी अब अकेले रहने पर कितना कष्ट होगा हम लोगों का ही प्राण उसके लिए कितना छटपटा रह करता है तो मुझे तो तुम्हें तो और भी कष्ट होगा बेटी क्या ही व्यक्तित्व था उसका उसके लिए आज कितने लोग रो रहे हैं कहकर माँ रोने लगी बाद में सिस्टर क्रिश्चियन के स्कूल के बारे में बहुत से बातें पूछने लगी